भंज आमर्दन धातु है, भंज इसमें आया है था नहीं आया, आया? दादी में आया हम्म, में नहीं, आया सचिव दस ननकती भंक् तो कर्मणि ये सकर्मक धातु है। कर्मणि बनेगा भंजन भावकर्मण आत्मनिपदम सार्वधातु के यक और उपधा का लोप हो जाएगा अनिदेताम हलोपधाया कुिति किति पर लोपन पर क्या है या धातु भज भज्य भज्यते का द्विवचन बनेगा हाँ कैसे बने बोलो भज्य धातू क्या है बंज लेट में क्या बनेगा जी भंजे उपध्याल पर नहीं होगा क्यों नहीं, नहीं होगा अनिदित है अनिदित है ना नहीं तो किलो पे क्यों नहीं होगा की तो नहीं है लेट कितने हैं बोलो कित है नहीं बोलो अत में कित है ना? किस तरह से हाँ असम में गए क्या हाँ ऐसे कित नहीं कितने कित नहीं है उनसे उपताल नहीं, नहीं होगा तो क्या बनेगा बभन जी बोलो बभाँजी। <laughs> में क्या बनेगा तो तो सेटे क्या बनेगा भंगता हो जाएगा चो कुछ एक खरीचे से कह जाएगा, जाएगा। नकारता भंगता रंगता क्या बनेगा भंचते लोट में भज्यतां। भज्यतां। भज्यता बोलो भज्यता लंग में अ भज्यतः मध्यम पुरुष में बोलो में दे गारी। दे गारी। दे गारी। दे गारी। में उत्तम हम्म क्या बनेगा उत्तमपुर आसमिका बनेगा भक्ट मणिका उपार किए ते भिस्ट सीटे भंजे जकार को जो खड़ी चर् नकार के अनुसार सोने भंज में जो पता है न कोई अनुसार प्रसन्न हुआ तो प्रसन्न से भंक्षिष्ट का आदि से प्रत्योग हो जाएगा श्रेट भिष्ट ध्वमी क्या बनेगा भक्शी कितने बनेगा इना सिद्ध में लगेगा विवाह सेठ लगेगा भंशी ध्वम बनेगा टॉबर का नहीं क्या बनेगा भंक्म आगे में ईटी हैं तो ये कहाँ से है हाँ लुंग में था तो लुंग में सूत्र लग गया भंजेश चीनी चीनी के सूत्र से होगा भाव कर्मणा क्या सूत्र बोलो न है ना इ है या ऊ है तो क्या बोलते हो? भाव कर्मण होगा क्या बोलेंगे चिन्ह को नहीं भाव कर्मणो हो कैसे बोलना चीन भाव बोलो हम्म कर्मणो हो चिन हो जाएगा चिन होने पर कहाँ चिन होता है लुंग लगा रहा स्थान में चिन हो जाता है तो शब्द चिन होने के बाद क्या सूत्र लगेगा गया? चुनो ती चुनो लुक त तो चला गया चिन क्या रहेगा ई भंज अगर ई है भंज ये होने पर उपथा लोप करने के लिए कोई सूत्र है क्या पहले अनिदितम सूत्र से लोप लप कित पर में है नहीं इसी सूत्र से विकल्प से लुप होगा भंजस से चेणी न हो जाएगा तो भज हो गया अतपुधा वृद्धि अभाजी न लुप नहीं होने पर अभंजी अभंजी में अतपुधा लगा नहीं क्यों नहीं लगा उपा नहीं हाँ दो रूप में अभाजी अभंजी आगे आता में क्या बनेगा चाहता आगे मध्यम के आंसर जिसके पूछे बुष्को मध्यम पुरुष मध्यम पृष्ठ में क्या नहीं छ में अब कहाँ से आएगा क्या बनेगा कोई नहीं अभंग था हाँ सिच के लोप किस ते होगा झालो झाली अभंग था आगे आगे हाँ अभंग दम आगे अभंगी अभी चल रहे आगे अभंगश भैया बोलो करो अभाजी अभंजी अभंग लिंग में क्या मन बोलो ये हो गया भंज धातु आगे लव दुलभ से प्राप्त लभ्यते बनता है लभ्यते इधर तो सेट ही ए, क्या सेट क्या सकर्म का इसलिए कर्म नहीं बनेगा लभ्य लभ्य लेट में क्या बनेगा जिसको पूछेंगे तो सबने ले भे आगे बोलो हम्म हाँ ले भे ले हाथ ले बनेगा लोट में क्या बनेगा बताओ हाँ लपता कैसे बनेगा लपता धातु क्या है लबिता धातु सेट नहीं होनी टी लबधा धो कहाँ से आएगा हाँ लब्धा बनेगा लब्धा रिंग रूंग में क्या बनेगा लपस्यते लपस्य से, से क्या बोलते हो कहाँ से है हाँ लप्य से लपस्य से लोट में क्या बनेगा बोल जो से क्या बनेगा लभ्यता बोल सो <laughs> क्या हैं बने लंग में क्या बनेगा हम्म में क्या बनेगा लभ्य तो बोलो हसी आप बोलो लुंग में चिन्ह के सूत्र से होगा चिन्ह भाव कौन हो चिन्ह विभाषा चिन्ह नमू लो हो लभ है नुमागम वास्यात नोमागम विकल्प से हो जाएगा नोमागम उनसे क्या होगा मृतोचंत्यात् पर हो। लभ में क्या के नाम आ जाएगा अनुसार प्रसवन बन जाएगा अलम्भी क्या बनेगा अलम्भी जब नुमागम नहीं होगा अतुव वृद्धि तो क्या बनेगा अलाभी अलम्भी अला अभी कितने रूपना कहा लूंग कह हाँ एक तो बच्च तो पर एक है आता माने पर क्या बनेगा क्या बनेगा अलबी हाँ क्या बनेगा अलफ साताम क्या बनेगा अलफ साताम आगे क्या बनेगा अलफ साता आगे अलप पप्पा है प नहीं अलभ धा हा सि कहाँगे यभ धा अगे आगे अलभ सही अलभ ध्वम अलब दौ -दौध दौध दौध दौध दौध दौध में बह या बाहे बहे या प क्या बोलते नहीं प नहीं बह बोला था भला था अब नहीं हाँ अलब धम आगे लिंग लकार क्या बनेगा अलप से तो प्रथम पुष्यकोन क्या बना अलम्बी अलाभी भंज धातु का लुंग में क्या बना प्रथम पुष्प में अभंजी में यो कहा से आया भंजी सिंह क्षेत्र से नुम हो गया धातु का आये अ लंब धातु में न कहा से आया मून आ गया भाव कर्म प्रक्रिया अभी अथ कर्म कर्त्री प्रक्रिया कर्म को करता जमाने के तो कर्मकर्तरी हो जाएगा यदा कर्मे कर्तृत्व विवक्षित तदा सकर्मकाणम्यकर्मकवाद कर्तरी भाव सेलकार कर्म एवं कर्तृत्व विवक्षि कर्म ही कर्तृत्व विवक्षित विवक्षातः कारका विवक्षा के अनुसार वक्तम इच्छा विवक्षा कारक होते हैं बनाने वाला करने वाला तो कर्ता है किंतु तो कभी कभी कर्म ऐसे कर्ता में कर्तृत्व तो विवक्षा नहीं करते हैं कर्म कहीं कर्ताव्यव मानते हैं काष्ठम भिन्नपति चैत्र उठारे न कोई कहता है वो का उसका लकड़ी उसकी लकड़ी ऐसे वो फट जाती है अर्थात तो वो कर्ता में आदर बुद्धि नहीं करके कर्म ऐसा काष्ट ऐसा है कुठार लगाते ही जाती है तो काष्ट स्वयं फट जाती है वो क्या भा, भा, भा, भा, हमारे पास लकड़ी है जो पेट पेट करके टूटती नहीं उसकी लकड़ी कोई कोई लकड़ी बहुत आराम से थोड़ा लगा पड़ जाएगी और कोई है ग्रांथ उसमें लगे लगे कुठारी टूट जाएगी टूट जाएगा काष्ट का, ऐसे रहेगा इसलिए कर्म में कर्ता में सुकुरता क्रिया में सुकुरता के लिए कर्ता में कर्तृत्व विवक्षा नहीं करें कि कर्म में कर्तृत्व विवक्षा करेंगे तो कर्म ही करता हो गया तो कर्म जिद करता हो गया तो उसका कोई और कर्म नहीं रहा नहीं रहने से अभी कर्तरी ल हो गया दूसरे लोकार होगा भाव में और कर्म कर्म नहीं, नहीं बनेगा कर्म कोई ही करता बना दिया जो धातु द्विकर्म के होते हैं द्विकर्म का आगे आएगा ये क्या सोते रहे अकथितंच अकथित सत्य से कर्म होता है तो वहाँ एक कर्म को में कर्ता विवक्षा करेंगे तो अन्य कर्मणी बनेगा वो आगे आएगा तो कर्म को कर्ता करेंगे तो भाव लकार होगा और करते ही भाव हो कर्मणी नहीं बनेगा तो उसमें क्या होगा तो जैसे काल फलम पचती फलों को पकाता है फल है कर्म काल से फल पकता है काल फलों को पकाता है कोई समय होने पर फल पकता है कालह पचती फलम तो फल कर्म है उसको यदि कर्ता कर देंगे तो फलम कर्ता हो गया आगे पचत पचती बनना चाह इसमें यह इस सूत्र लगेगा कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिय कर्मणा तुल्य क्रिया कर्ता कर्मवत स्यात कर्ता कर्मवत हो जाएगा फल को कर्ता बनाएंगे पहले कर्म था फल को जो कर्ता बनाएंगे वो फल कर्ता कैसा है कर्मना न तुल्य क्रिया तुल्या क्रिया काल फलम पचती कर्म क्या है फल फल जो कर्म है उसके कर्म में जो क्रिया है उसके है तुल्य क्रिया करतु वे फल को कर्ता बनाएंगे जो क्रिया फल में थी वही क्रिया भी फल में है क्रिया तो फल तो कर्ता फल करने से कर्ता हो गया तुल्य क्रिया कर्ता तुल्य क्रिया कर्मणा तुल्य क्रिया से कर्तु सकर्ता तुल्य क्रिय समान क्रिया वाला, समान क्रिया वाला हो गया कर्ता फल किसके साथ समान कर्म के साथ फल में कर्म में जो क्रिया होनी थी वही क्रिया भी फलरूप कर्ता में होगी तो फल कर्ता हो गया तुल्य क्रिया ऐसा जो फल करता है वो कर्मवत हो जाएगा है तो कर्तवाच्य किंतु तो कर्मवाच्य जैसे बनेगा रूप तुल्य क्रिया उनसे क्या होगा अभी ये बताएंगे कर्मस्थया क्रियया तुल्य क्रिया करता कर्मवत सत्त कर्मवत तो कौन होगा कर्ता कैसे करता है जो तुल्य क्रिया हो तुल्या क्रिया ऐसी तुल्य बराबर जिसकी क्रिया किसके साथ बराबर है कर्म में जो क्रिया होती उसी क्रिया के साथ बराबर क्रिया से तुल्या क्रिया कर्मस्थया क्रियाया कर्मे षति कर्मस्था कर्म में स्थित क्रिया कर्म है काल फलम पचती में फल है कर्म फल में जो क्रिया है पचन क्रिया उसी के समान क्रिया कर्ता में है कर्ता भी कौन है फल उसी फल को कर्ता करते हैं तो तुल्य क्रिया हो गया यद्यपि फल एक है कि पहले कर्मत्व तो न था अभी कर्तृत्व तो न हो गया तो कर्ता में कर्मस्थ क्रिया से समान क्रिया होने से फल रूप कर्ता कर्मवत हो जाएगा कर्मवत का कर्मण इव कर्मणि जैसे प्रयोग होता है प्रत्यय इसी प्रकार कार्य होगा कर्मवत में कर्मण इव ही कर्मवत तत् तस्वसता है <isphere> थीज़ो थीज़ो कर्म इव कार्यासो यम कर्मवत जो है वस्तु तो कर्म नहीं होगा कर्म में कर्म में जो कार्य होता है कर्मवाच्य में ऐसे कार्य होगा जैसे सन बल होनी चांग पड़े सनबत में क्या सन पर रहते सन इव कार्य में सात सन पर रहते जो कार्य होता था वो तो कार्य हो जाएगा इस प्रकार यहाँ भी कर्म लकार पर रहते जो कार्य होता था वो कार्य हो जाएगा कर्म क्या होता था यज्ञ होता था सार्वधात्मिक यज्ञ पद आत्म पद किसूत्र तो से होगा भावकर्म हो आत्म पद होगा यज्ञ के सूत्र तो से होगा और चीन के सूत्र तो से होगा चीन भाव कर्मणो और चीन वीट हो चिन्ह वीट कैसे तो होगा इतने सब हो जाएगा यज्ञ आत्मनिपद चिन्ह चिन्ह चिन्ह वीटह स्यू इतने कार्य हो जाएंगे किसी वाच्य में कर्मवाच्य कर्तृवाच्य ये कर्तवाच्य कर्मवाच्य नहीं कर्तृवाच्य कर्तृवाच्य में कर्मवत हो जाएगा कर्म को कर्ता करेंगे विवक्षा करेंगे कर्तृवाच्य बनाएंगे कर्तृवाच्य होने पर भी कर्ता कर्मवध हो जाएगा कर्म नहीं कर्म प्रत्यय कर्मवाच्य लोग कार्यपर्य में रहते जो जो कार्य होते थे अभी कर्तृवाचीन में वही कार्य होगा तो यज होगा आत्मनिपद चिन्ह होगा जैसे फल फलम करता है पश्चिथात से आत्मनिर्पद हो जाएगा भाव कर्म हो सूत्र से क्या होता था आत्मनिर्प अभी आत्मनिर्पद होगा और यह किस सूत्र से होगा ये कर्तलकार्य कर्मलकार बनाएंगे कर्तलकार्य में यज हो गया कर्तव्य सप नहीं होगा कर्मवत होने से ये सार्वधात् यज्क हुआ यज होने से क्यारू बनेगा पच्यते फलम पच्यते पच्यते फलम ये कर्तृवाचे फल करता है पकता है फल पकता है फलम पच्यते ये कर्तृवाच्य हुआ इससे चैत्रह काष्ठम भिन्नति कर्तवाच्य काष्ठ है कर्म काष्ठम भिन्नति कर्म क्या है काष्ठ कर्म में जो क्रिया होती थी चैत्र कुठार से पार रहा है कर्म में क्या क्रिया है भेदन पटना अभी काष्ठ को हम कर्म को कर्ता बनाएंगे जो कर्म में क्रिया होती थी, थी वही क्रिया के समान क्रिया भी कर्ता में है कर्ता कौन वो काष्ठ तो तुल्य क्रिया हो गया तुल्य क्रिया कौन हो गया काष्ठ रूप कर्ता तुल्या क्रिया यश्य कर्तु सकर्ता तुल्य क्रिया हो तुल्य क्रियकर्ता कौन है काष्ठ किसके साथ तुल्य उसकी क्रिया है कर्म के साथ पहले कर्म क्या था काष्ठ में जो क्रिया होती थी वो इसी प्रकार क्रिया भी करता में उनसे क्या हुआ अभी काष्ठ जो करता है उसका कर्तृवाच्य जो बनाएंगे कर्मवत हो जाएगा किस तरह कर्मवत कर्म न तुल्य क्रिया कर्मवत हो जाए क्या कर्म नहीं कर्मवाच्य लकार रहती जैसे जैसे कार्य होता था ऐसे ऐसे कार्य हो जाएगा सार्वभाविक गे यथ भावकर्मण हो चिन्ह भावकर्मण हो श्रेष्ठ चिन्हवत् ये सब कार्य हो जाएंगे तो काष्ठम भिद्यत बन जाएगा क्या बनेगा काष्ठम भिद्यते कर्तृवाचन तो भिन्नति किंतु यहाँ कर्म कर्मवत्त होने से आत्मने पद हो गया किस से भाव हो य किस से भिद्यते बनिया, गया काम ये कर्मवाच्य कर्तृवाच्य है कर्तृवाच्य इसका कर्मवाच्य बनेगा फलम पच्यते काष्टम विद्यते का कर्मवाच्य बनेगा हैं नहीं बनेगा कर्म ही करता हो गया तो और कर्म रहा नहीं तो कर्मवाच्य नहीं बनेगा कर्तृवाच्य बनेगा हैं और क्या बनेगा भाववाच्य बनेगा कर्तृवाच्य तो बन गया फलम पच्यते ये कर्तृवाच्य है ए? और विद्य काष्ट में विद्यते कर्तृवाच्य इसका कर्मवाच्य बनेगा भाववाच्य बनेगा हाँ जब भाववाच्य बनेगा क्या होगा फले न पच्यते क्या करेंगे फले न पच्यते पच्यते तो भाव में बनेगा पच्यक तो आत्मा पति पच्य तो बन जाएगा किंतु भाव यदि उक्त हो जाएगा कर्तानुत से क्या त्यूती होगी तृतीय पच्यते काष्ठे न ये किसी बात से बना भाववाच्य देखो दे दिया भाभी दिया भिद्यते काष्टे न भाभी दिया भिद्यते काष्ट और फलेना न पच्यते ये कर भाववाच्य बनेगा अच्छा कर्तृवाच्य में क्या बना फलम पच्यते काष्ठम भिद्यते इसका लीट में क्या बनेगा फलम ऐ पेचय आतंक फलम पेचय लोट में पकता लेट में पक्षते लोट में पचताम लंग में अपचत भिदरे में पचेत असने में पक्षत लुंग में, में फलम अपाची ये कर्तवाचय है भावाची बनेंगे तो क्या होगा पलेना ना अपाची रूप तो ही बनेगा पलेना अपाची फलम अपाची लिंग क्या बनेगा फलम अपक्षत अपक्षत का भावाची बनेंगे तो क्या होगा फल अपत धातु का लूट में क्या बनेगा लिट लिट भी धातु का लिट में बिभी दे लुट में भेदता लिट में भेत ते लोट में में में हैं, नहीं भिद्यता गुण क्यों नहीं हुआ लिंग सिंचाई तो प्रदेश लुंग में चिन्ह हो जाएगा अभेदी क्या बनेगा अभेदी आगे अभेदी के आगे अभे अभित साताम होगा लिंग से जब बातों में सिक्किित हो जाएगा अभित साताम अभित सत अभिहा अभित साम अभिध्व आगे अभित सी लिंग में क्या बनेगा अभित शत कर्म कर दृप्रिया हो गया अर्थल कार अर्थ प्रक्रिया अभिज्ञा वचने रेटे अभिज्ञा है स्मरण स्मृति न उपपदे भूतानद्यतने धातु लिट लंगोपवाद भूत में क्या धा लोकार होता है लंग लकार अभी लंग लकार में लिट हो जाएगा स्मृति स्मृतिबोधि न उप पदे अभिज्ञा वचनिकाथ अभिज्ञावाचक को शब्द कोई हो स्मृति को स्मृतिवाचक शब्द कोई हो तो अनद्यतन भूतमें लौंग नहीं होकर के क्या हो जाएगा लीट वहाँ लौंग प्राप्त था किस सूत्र से अनद्यतन लंग जो जहाँ जहाँ अभिज्ञा वचन लीट लगेगा सर्वतः लौंग प्राप्त है क्या ये न प्राप्त यो विधि आरभ थे सत्य अपवाद ये ना प्राप्ति के न ना प्राप्ति अनद्यतन लंग अवश्य प्राप्त होने पर ये विद्या आरभ्य थे अभिज्ञाप चार में क्या गया ये अभिज्ञाप चंद रिट तस् लंग अपत लंग का अपवादे वस निवास धातु स्मरण करते हो हमें गोकुल में वास करते थे लंग रहे किन्दु वहाँ लीट हो गया स्मर कृष्णा कृष्ण गोकुल वत्स्याम मतलब मंत्र वास करेंगे नहीं वत्स्याम वहम गोकुल में वास करते थे स्मरण कर, याद करते हो या स्मरण या, याद है स्मरण करते हो वत्श्यामा क्या क्या थे बास करते थे रहते थे गोकुले में हम रहते थे अभी स्मरण करते हो तो यहाँ अनद्यतन भूत है या भविष्य है वत्श्याम हम भूत है किस लकार में बदश्याम बनेगा लेट में तो कहाँ से आ जाएगा खर्चे से तो आ जाता है तह तो से अर्ध धातु के सकारादे आधुअत पूरा सकुत्तः बस्याम गोकुले बस्या एवं बुद्ध से चेतयसे इत्यादि प्रयोगे भी स्मरसी प्रयोग करो बुद्ध से कहो चेतस कहो तो स्थान पर लिट हो जाएगा बस्या न यदि योगे उत्तम यदि का यदि क्या भी हैं यदि क्या सप्तमी अव्यय नहीं एक यदि अव्यय यद्यपि में यदि तो अव्यय यहाँ यदि सप्तमी यद का सप्तमी में यदि यद योगे यद के यद शब्द पद में हो तो उत्तम न उक्तम, उक्तम मतलब रेट नहीं होगा अनद्यतन भूत में अभी जाना श्री कृष्ण यद बने अभुंज मही अभुंजमह अभी जाना श्री कृष्ण यद यज जोड़ देने से भज वन में हम भोजन करते थे अभी स्मरण करते हो गोकुल में वास करते समय वास रहते थे तो बदश्याम हो और यज्ञ बने अभुंजमयी जो खाते थे यज जोड़ देने से लिट लकार हुआ नहीं हुआ कौन सा लकार अभुंजमयी लॉन्ग लकार हुआ क्यों लिट नहीं हुआ अभी क्या मचान लीट न यदि यज य जोड़ने से यज्ञ इसमें अभुंजमयी यद के योग से लेट नहीं हुआ लट्स लट <Dub> <new> <insma>, <intéressant> <्लट> लट में क्या सूत्र लट्स में बोलो क्योंकि इसमा बोलते है लट्स में स्मा के योग में लट हो जाता है अपरो परोक्ष लिट परोक्ष लिट है जो परोक्ष लिट के परोक्ष परोक्ष लिट से निकालो सत्रह नंबर देखो कितने देखो। हाँ उसमें जहाँ लिट प्राप्त है परोक्ष भूत में वहाँ स्मह के युग में लौट होता है लिटो अपवाद जहाँ लॉट में प्राप्त वहाँ लिट प्राप्त था क्योंकि उसी अर्थ में लिट ल कार्य के अर्थ में परोक्ष अनादेतना भूत अर्थ में तो लॉट जो स्मह उनसे लौट हो गया यजति स्म युधिष्ठिर रह यजति स्मह यजति स्मह करेंगे तो क्या अर्थ होगा याग करते होगा करते थे लिटी। लिट ई लिट लगकार में स्व नहीं जोड़ेगा तो क्या बने होगा बनेगा हाँ ये या जो आ जाता लिट में ये आ जाओ आतनबद्ध बनाएंगे तो ई हम वर्तमान स्वामी वर्तमान बधवा वर्तमान सामीप्य में वर्तमान वध विकल्प से होता है वर्तमान सामीप्य भविष्यत होगा या अतीत होगा वर्तमान के सामीप्य वर्तमान होगा या अतीत होगा भविष्यत होगा वर्तमान होगा अतीत भविष्यत दोनों हो सकता है वर्तमान स्वामीप्य अतीत हो अथवा भविष्यत हो वहाँ वर्तमान वध वाह विकल्प से वर्तमान व्य प्रयोग होगा वर्तमान व्य अथवा भाक पक्ष क्या होगा अतीत है तो अतीत भविष्य तो भविष्य वर्तमान ये प्रत्यास वर्तमान सामीप्य भूते भविष्य चाहु वर्तमान सामीप्य इसका अन्य भूत के साथ या भविष्य के साथ है दोनों वर्तमान सामीप्य भूते वर्तमन समीपे भविष्य चुनाव से वर्तमान समीपे में जो वर्तमान प्रत्यय कदागत कदागत दुखोसी है वर्तमान कदा आगत आगता आया कब आयो हो कदा आगेसी असी क्या और आयम अयमाग्छा क्या उत्तर ते अयम आग्छा अभी आ रहा हम आ गया ना आ चल रहा है आ गया अभी, अभी आया कह अहम आगछा अयम आगम आगम आगम कहाँ का रूपयी लुंगलकार क्या बनी आुंग्लैर प्रथम विषय एक वजने अगत क्या बनी या प्रथम विषय वजने आगमत आगमत उषादी दुता तेलिदी तमली धात आंग आगमत मुलागे अगमत् अयमागम लुंगल का में आगम या हैं आंग पूर्व आंग आगमम आया गम थातु है आंग आग्चा आगमम अयम आगमम वा तो कदागत तो का उत्तर अयम आगछा होगा अयम आगमम वा अभी आ रहा हूँ वर्तमान वह वह हुआ रती तो हो तो अयम आगमम कदागमिष्यसी कब जाओगे अभी कहता है ऐसा ये क्या हुआ वर्तमान भविष्यत में वर्तमान पे समीपे वर्तमान वर्तमानबद्ध हो गया ऐसा गच्छा क्या है अभी जाऊँगा जा रहा हूँ अभी जा रहा हूँ अभी चारा तरह बैठा है अभी ऐसे गच्छा अथवा यह गम्यामी तो ग्छा ठीके गम्यामी ठीक है से क्या प्रयोग हुआ इस सूत्र से गच्छा वयम आग्छा अयमा आगम वा ये वर्तमान समीपे वर्तमान वा सूत्र से क्या प्रयोग है आगक्षा विकल्प से अनेशा बहुत भविष्य प्रयोग होगा हेतु हेतु मतर्ली एक होता है हेतु एक होता है हेतुमान हेतु रस्या स्थिति हेतुमान हेतुमान के प्रापदिक क्या है हेतुमत हनुमान प्रातिपेदिक क्या है हनुमत हेतुमत हेतु हेतु मत और लिंग हेतु मत मतलब हेतु वाला हेतु वाला मतलब कारण वाला हेतु वाला कौन होगा कारण या कार्य होगा कार्य होगा हेतु होता है कारण हेतुमत होता है कार्य हेतु हेतु मतो लिंग लकर होता है विकल्प से होता है कृष्णम नमें चेत सुखम कृष्णम नमेथ ये हेतु है हे। सुखम हेतु मत कार्य भगवान के नमस्कार करते सुख प्राप्त होता है सुखम हेतु हेतु मथ उनसे लिंग हो गया नमे चेत सुखम ये हो गया हेतु हेतु मत लिंग विकल्प से जब ये सूत्र नहीं लगे तो कृष्ण नंस्य चेत सुखम यास्यति ये क्या अनुसार कर लेट नंस्य नमस्कार करेंगे तो सुख मिलेगा तो ये हो गया कृष्ण नंस्ये सुखम यास्यति हेतु तो, तो मतलब नहीं में भविष्य इश्यते ये जो है भविष्यत में ही होगा नेह हि पलायते हंती पलायते कोई मारता है इसलिए भाग जाता है हेतु हेतु मते कोई मारता है इसलिए भागे भाग जाता है मारता है हेतु हे बलायातु मत हेतु हेतु मत या नहीं तो वहाँ हेतु हेतु मतु लिंग लगेगा लगे हेतु हेतु मत लिंग नहीं लगे क्यों नहीं लगे भविष्यत में लगे ये भविष्यत नहीं लौट वर्तमान है हेतु हेतु तो लिंग में भविष्य की अनुमति भविष्य होगा इसलिए हंति इति थे हेतु हेतु तो मत थे कि वर्तमान से लिंग नहीं हुआ विधि निमंत्रण सूत्र याद है बोलो वो पहला निमंत्रण विधि क्या प्रेरणम भृत्यादि निकृष से करे यजेत यजेत स्वर्ग काम यजेत वाक्य माता याग करे प्रेरणा कर के लिए विधि प्रेरणम भृत्यादि निकृष्ट को प्रवर्तन करने के लिए यजेत निमंत्रण नियोगकरणम आवश्यक श्राद्ध भोजनादु द्हित्रादि ये प्रवर्तन कराना है जो श्राद्ध में भोजन करने के लिए द्वहित्र द्हित का अपत्य पुत्र का पुत्री का पुत्र उसको बुलाना निमंत्रण देते नियोग करना यह भुंजित भुंज तो किस लूप है लूंग आशिलिंग नहीं बिदलिंग ये बिदलिंग भुंजित धातु क्या है भुंज भुज है भुज पालना व्यवहार हो भुंजी तो बनेगा भुंजित तो में यहाँ कहाँ से आ गया रुदाधिवसनम भुंजित तो। ऐसा में क्या बनेगा हाँ भुगचृष्ट आमंत्रणम कामाचार अनुज्ञा कामाचार अनुज्ञा में इसे सामान्य कोई कोई कह देते हैं निमंत्रण देते तो अवश्य आना और मतलब ऐसे दे दिया आओ अथवा नहीं आओ ये अर्थ नहीं है जब बुलाते थे निमंत्रण देते और खाली ऐसे भेज दिया आना नहीं आना तो इसका आमंत्रण इस अर्थ नहीं है कामाचार अनुज्ञा अनुमति अनुमति कामाचार अनुमति कैसा है तो कोई पूछा मैं यहाँ बैठ जाओ बठे। बठे। यहां बठे में, में क्या बचे बैठे यहाँ बैठ जाऊं अनुमति अनुज्ञा का अर्थ अनुमति निमंत्रण आमंत्रण में आमंत्रण में कोई अनुमति होता क्या निमंत्रण बुलाते है आमंत्रण ही बुलाते हैं तो वहाँ कहते कहीं ऐसे कह देते निमंत्रण दिया तो जरूर आना पड़ेगा और इसे काज लेकर भेज दिया तो आमंत्रण हो गया आओ नहीं आओ ये आमंत्रण का वो अर्थ है नहीं लोग में इसे प्रयोग कर देते कहीं क्यों आमंत्रण का था कामाचार अनुज्ञा अनुज्ञा क्या था अनुमति देखो तीन नंबर टिप्पणी दिया है पर क्या अभिलषित विषय अनुमति प्रदान दूसरा चाहता है उसमें अनुमति देना आमंत्रण का था पर अभिलषित इच्छा पर इच्छा प्रकट करता है मैं बढ़ जाऊँ तो क्या ठीक है बढ़ जाओ ये हो गया अनुमति आमंत्रण बुलाना कहना ठीक है यह हास और अधिष्ट क्या अधिष्टम सत्कार पूर्वक व्यापार पा, व्यापार सत्कार सम्मान के साथ पुत्रम अध्यापयित भगवान अध्यापयित विधिलेंगे है किंतु यजे तमें प्रेरणा होता निकष्ट कहते याग करे और यहाँ जाकर किसी आचार्य के पास जाकर कहते हमारे पुत्र को पढ़ाई अध्यापयित ये भी विधिलेंगी है क्यों अधिष्ट है अधिपूर्वक धातु इच्छा अर्थ में सत्कार पूर्वक सम्मान के साथ कहते इसको पढ़ाई है है सम्प्रधान निश्चय करने के लिए किम भो बेदीय उत तर्कम वेद पढ़ू अथा तर्क पढ़ू अधीय धातु क्या है कहाँ करोग इंग अध्ययन अधिय आशीन नहीं विधलिंग विधिल में क्या लॉट में क्या बनता है इंग धातु का अधीते अधि आते अधिते होता है अधि से अधि आते इस प्रकार धातु इंग अध्ययन इंग अध्ययन है माता है अधिप्रोत लुक हो जाता है इते अधिते लुंग जब आएगा अधिप्रोक इंग धातु है आगे आएगा स्यूट स्यूट के साकार का लोप हो जाएगा किस होते से लिंग शरम कर्त्यप का लुप हो गया ई इ... आगे सीट क्या रहेगा ई आगे तो क्या का लोप हो जाएगा इंग धातु के आगे सियट का ई है कैसा तो लगे आप सप नहीं होता है तो सपने से ई के आगे ई है ई के आगे उनसे इंग नहीं यंग हो जाएगा इत, इत, ने का हो य होगा एरने का अच्छे सुंदर से येगा ईत ई याताम ई रन ई अधि अधीत इत, अधी याताम अधी रन अधम अधम अधीयत ई त मिल गया क्या अधी है ना नहीं पहले आया ना बनाए अध में अधीत नहीं मिलता इतने होता है इतने सवाल हाँ अधीत तो है ना ठीक है हाँ है, बेभाषा लून हाँ उसके अधीत तो अधीयाता अधीरन तीन व्याय है अधीत अधताम अधीरन आगे अधी था अधीयाता अधीधम आगे अधीय अधिक अधीय उत तर्कम वेद पढ़े तो तर्क पढ़ु ये प्रश्न करने के लिए प्रार्थना याछियाँ मागना भो भोजनम लभेय भोजन प्राप्त करूं लभेय लभेय में क्या बनेगा कैसे बनेगा लभेत लभे आता म लभेय बनेगा प्राप्त करूं मैं भो भोजनम लभेय एवं लोट लोट च जैसे विधि निमंत्रणार्थ में लिंग होता है से लोट लकार भी सब विधि निर्मित पहला आया है सूत्र क्या सूत्र लोटस इस इसी अर्थ में लुट होता है लुट लघुपति क्या कहा लोटस इसी अर्थ में होता है यदि लकरार्थ प्रक्रिया यथि तिंगतम समाप्तम सुभंत पहले हो गया उसके बाद तिंगंत हो गया सुपतिगंतम पदम पद के सुभंत तिंगंत हो गया आगे तिंग के आगे धातु के अधिकार में प्रत्यु होते हैं कृत प्रत्यय होते हैं कृत्य समाचार से सूत्र से प्राथिव सु कृत प्रत्यय का विचार आएगा कृदंत प्रक्रिया ओम नेता बसा